संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व युधिष्ठिर को हस्तिनापुर बुलाना और कपट युदूत में पांडवों की पराजय जाय जी कहते हैं जन्मेजय अब राजा धित्राष्ट्र ने अपने मुख्यमंत्री विदुर को बुलवाकर कहा कि विदुर तुम मेरी आज्ञा से इंद्रप्रस्थ जाओ और पांडुनंदन युधिष्ठिर को शीघ्र ही यहाँ बुला लाओ युधिष्ठिर से कहना कि हमने एक रत्नजटित सभा जिसमें सुंदर सैयाह और आसन स्थान स्थान पर सुसज्जित है बनवाई है उसे वे अपने भाइयों के साथ आकर देखे और सब इष्ट मित्रों के साथ द्यूत क्रीड़ा करें महात्मा विदुर को यह बात न्याय के प्रतिकूल जान पड़ी उन्होंने इसका विरोध करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा आपकी यह आज्ञा मुझे उचित नहीं जान पड़ती आप ऐसा कदापि न करें इससे आपके पुत्रों में वैर विरोध और गृह कलश हो जाएगा जिससे सारे वंश का नाश हो सकता है धृतराष्ट्र ने कहा विदुर यदि दैव विरोधी नहीं हुआ तो दुर्योधन के वैर विरोध से भी मुझे कोई दुख नहीं होगा संसार में कोई स्वतंत्र नहीं सब दैव के अधीन है तुम ज़्यादा सोच विचार न करके मेरी आज्ञा स्वीकार करो और परम प्रतापी पांडवों को ले आओ विदुर इच्छा न होने पर भी धीतराष्ट्र की आज्ञा से विवेश होकर शीघ्रगामी रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ गए वहाँ की जनता ने स्वागतपूर्वक उन्हें धर्मराज के ऐश्वर्यपूर्ण राज मंदिर में पहुँचाया राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से उनसे मिले युधिष्ठि ने उनका यथोचित सत्कार करके पूछा विदुर जी आपका मन कुछ खिन्न साजान पड़ता है आप सकुशल तो आए हैं ना हमारे भाई दुर्योधन आदि राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन तो करते हैं ना वैश्य तो उनके अधीन है विदुर जी ने कहा देवराज इंद्र के समान प्रतापी धृतराष्ट्र अपने पुत्र एवं सगे संबंधियों के साथ सकुशल हैं आपकी कुशल और आरोग्य पूछकर उन्होंने यह संदेश भेजा है युधिठिर मैंने तो तुम्हारी सभा जैसी एक बड़ी सुंदर सभा बनवाई है तुम अपने भाइयों के साथ आकर उसका निरीक्षण करो और भाइयों के साथ द्यूत क्रीड़ा करो धित्राष्ट्र का संदेश सुनकर धर्मराज युझिठिर ने कहा चाचा जी द्यूत खेलना तो मुझे कल्याणकारी नहीं जान पड़ता वह तो केवल झगड़े बखेड़े की ही जड़ है ऐसा कौन भला आदमी होगा जो जुआ खेलना पसंद करेगा इस संबंध में आपकी क्या सम्मति है हम लोग तो आपके परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहते हैं विदुर ने कहा धर्मराज मैं यह भली बात जानता हूँ कि जुआ खेलना सारे अनर्थों का मूल है मैंने इसे रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया परंतु सफलता न मिली है मैं धित्राष्ट्र की आज्ञा से विवश होकर आया हूँ आप जो उचित समझे वही करें युधिष्ठिर ने कहा युधिष्ठि ने पूछा महात्मन क्या वहां धित्राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दुशासन आदि के सिवा और भी खिलाड़ी इकट्ठे हैं हमें किनके साथ जुआ खेलने के लिए बुलाया जा रहा है विद्युन जी ने कहा गांधार राज को तो आप जानते ही हैं वह पासे फेंकने में प्रसिद्ध पासों का निर्माता और सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसके अतिरिक्त विमंसती चित्त राजा सत्यव्रत पुरवृत और जय आदि भी वहाँ विद्यमान हैं युधिष्ठि ने कहा चाचा जी तब तो आपका कहना ही ठीक है इस समय वहाँ बड़े बड़े भयानक और मायावी खिलाड़ियों का जमघट है अस्तु सारा संसार ही दैव के अधीन है कोई स्वतंत्र नहीं यदि धृतराष्ट्र मुझे न बुलाते तो मैं शकुने के साथ जुआ खेलने के लिए कलापी नहीं जाता धर्मराज ने विदुर जी से ऐसा कहकर आज्ञा की कि प्रातःकाल द्रौपदी आदि रानियों के साथ हम सब भाई हस्तिनापुर चलेंगे तैयारी पूरी हो गई प्रातः काल चलने के समय युधिष्ठिर की राज्य लक्ष्मी उनके रोम रोम से फूटी पड़ती थी हस्तिनापुर पहुंचकर धर्मात्मा युधिष्ठिर भीष्म्रोण कर्ण कृपाचार तथा अस्वस्था के साथ विधिपूर्वक मिले तदनंतर वे सोमदत्त दुर्योधन शल्य शकुनी समागत राजा आदि भाई, जयद्रत्त एवं समस्त कुर्वंशियों से मिलजुलकर राजा चित्राष्ट्र के पास गए धर्मराज ने पतिव्रत प्रतिव्रता गांधारी एवं प्रज्ञाचक्षु पिता तुल्य धित्राष्ट्र को प्रणाम किया उन्होंने बड़े प्रेम से पांडवों का सिर सूघा पांडवों के आगमन से कौरवों को बड़ी प्रसन्नता हुई धृतराष्ट्र ने उन्हें रत्नजटित महलों में ठहराया द्रौपदी आदि स्त्रियां भी अंतपुर की स्त्रियों से यथा योग्य मिली दूसरे दिन प्रातःकाल ही सब लोग नित्य कर्म से निवृत्त होकर धृतराष्ट्र की नवीन सभा में गए जुबे के खिलाड़ियों ने वहाँ सबका सहर्ष स्वागत किया पांडवों ने सभा में पहुंचकर कर सबके साथ यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद स्वागत सत्कार आदि का व्यवहार किया इसके बाद जब लोग अपने अपने आयु के अनुसार योग्य आसन पर बैठ गए तदनंतर मामा शकुनी ने प्रस्ताव किया धर्मराज यह सभा आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी अब पासे डालकर खेल शुरू करना चाहिए यशिष्ठि ने कहा राजन जुआ खेलना तो छल रूप और पाप का मूल है इसमें न तो क्षत्रियोचित वीरता प्रदर्शन का अवसर है और न तो इसकी कोई निश्चित नीति ही है जगत का कोई भी भला मानुष जुआरियों के कपटपूर्ण आचरण की प्रशंसा नहीं करता आप जुए के लिए क्यों उतावले हो रहे हैं आपको निर्दय पुरुषों के समान कुमार से हमें पराजित करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए शकुनी ने कहा युधि देखो बलवान और शस्त्र कुशल पुरुष दुर्बल एवं शस्त्रहीन से ऊपर प्रहार करते हैं ऐसी धूर्तता तो सभी कामों में है जो पासे फेंकने में चतुर है वह यदि कौशल से अनजान को जीत ले तो उसको धूर्त कहने का क्या कारण है युधिष्ठ ने कहा अच्छी बात यह तो बतलाइए यहाँ के इकट्ठे लोगों में से मुझे किसके साथ खेलना होगा और कौन दाव लगावेगा कोई तैयार हो तो खेल शुरू किया जाए दुर्योधन ने कहा दाव लगाने के लिए धन और रत्न तो मैं दूंगा परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा सपनी जो प्रारंभ हुआ उस समय धृतराष्ट्र के साथ बहुत से राजा वहाँ आकर बैठ गए थे भीष्म द्रोण कृपाचार्य और विदुर जी यद्यपि उनके मन में बड़ा खेद था युधिष्ठिर ने कहा कि सागरा में उत्पन्न सुवर्ण के सब आभूषणों में श्रेष्ठ परम सुंदर मणि में हार मैं दाँव पर रखता हूँ अब आप बताइए आप दाँव पर क्या रखते हैं दुर्योधन ने कहा कि मेरे पास बहुत सी मणियाँ और धन है मैं उनके नाम गिनाकर अहंकार नहीं दिखाना चाहता आप इस दाँव को जीतीए तो दाँव लग जाने पर पासों के विशेषज्ञ शकुनी ने हाथ में पासे उठाए और बोला यह दाँव मेरा रहा और इस प्रकार उसने पासे डाले कि सचमुच उसकी जीत रही युधिठी ने कहा सुकुने यह तो तुम्हारी चालाकी है अच्छा मैं इस बार एक लाख अट्ठारह हज़ार मोहरों से भरी थैलियाँ अक्षय धन भंडार और बहुत से सुवर्ण राशि दाव पर लगाता हूँ शकुनी ने इसको भी मैंने जीत दिया यह कहकर पासे फेंके और उसी की जीत हुई जुधिष्ठी ने कहा मेरे पास तांबे और लोहे की संदूकों में 400 खजाने बंद हैं एक एक में पाँच पाँच द्रोण सोना भरा है वही मैं दाँव पर लगाता हूँ शकुनी ने कहा लो मैंने यह भी जीत लिया और सचमुच जीत लिया इस प्रकार भयंकर जुआ उत्तरोत्तर बढ़ने लगा वह अन्याय विदुर जी से नहीं देखा गया उन्होंने समझना बुझाना शुरू किया विदुर जी ने कहा महाराज मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती ठीक वैसे ही मेरी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी फिर भी मेरी प्रार्थना ध्यान देकर सुनिए यह पापी दुर्योधन जिस समय गर्भ से बाहर आया था गीदड़ के समान चिल्लाने लगा था यह कुलक्षण कुरुवंश के नाशक नाश का कारण बनेगा यह कुल कलंक आपके घर में ही रहता है परंतु आपको मोहवश इसका ज्ञान नहीं है मैं आपको नीति की बात बतलाता हूँ जब शराबी शराब पीकर उन्मत्त हो जाता है तब उसे अपने शराब पीने का भी होश नहीं रहता नशा होने पर वह पानी में डूब मरता है या धरती पर गिर पड़ता है वैसे ही दुर्धन ज्यु के नशे में इतना उन्मत्त हो रहा है कि इसे इस बात का भी पता नहीं है कि पांडुओं से वैर विरोध मोल लेने का फल इसकी घोर दुर्दशा होगी एक भोजवंशी राजा ने पुर्वासियों के हित के लिए अपने कुकर्मी पुत्र का परित्याग कर दिया था भोज वंशियों ने दुरात्मा कंस की चु... को छोड़ दिया था और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसके मारे जाने पर वे सुखी हुए थे राजन आप अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह पापी दुर्योधन को दंड देकर ठीक कर दे इसे दंड देने पर भी कुरुवंशी सैकड़ों वर्ष तक सुखी रह सकते हैं कौवे या गीदड़ के समान दुर्योधन को त्याग कर मयूर अथवा सिंह के समान पांडवों को अपने पास रख लीजिए आपको शोक न हो इसका यही मार्ग है शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल की रक्षा के लिए एक पुरुष को गांव की रक्षा के लिए एक कुल को देश की रक्षा के लिए एक गांव को और आत्मा की रक्षा के लिए देश को भी छोड़ दे सर्वज्ञ महर्षि शुक्राचार्य ने जम्भदैत्य के परित्याग के समय असुरों से एक बड़ी सुंदर कथा कही थी उसे मैं आपको सुनाता हूँ उन्होंने कहा था कि किसी वन में बहुत से पक्षी रहा करते थे वे सब के सब सोना उगा करते थे उस देश का राजा बड़ा ही लोभी और मूर्ख था उसने लोभ बस अंधे होकर एक साथ ही बहुत सा सोना पाने के लिए उन पक्षियों को मरवा डाला जबकि वे अपने अपने घोंसलों में निरीह भाव से बैठे हुए थे इस पाप का फल क्या हुआ यही कि उसे उस समय तो सोना नहीं मिला आगे का मार्ग भी बंद हो गया मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि पांडवों की महान धनराशि पाने के लालच से आप लोग उनके साथ द्रोह न करें नहीं तो उसी लोबांध राजा के समान आप लोगों को भी पीछे पछताना पड़ेगा राजर्षि भरत की पवित्र संतानों जैसे माली उद्यान के वृक्षों को सींचता है और समय समय पर खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है वैसे ही आप पांडुओं के स्नेह जल से सींचते रहिए और ऊपर उपहार रूप में उनसे बार बार थोड़ा थोड़ा धन लेते रहिए वृक्षों की जड़ में आग लगाकर उन्हें भस्म करने के समान पांडवों का सर्वनाश करने की चेष्टा मत कीजिए आप निश्चय समझिए पांडवों के साथ विरोध करने का फल यह होगा कि आपके सेवक मंत्री और पुत्रों को यमराज का अतिथि बनना पड़ेगा ये जब इकट्ठे होकर रणभूमि में आएंगे तब देवताओं के साथ स्वयं इंद्र भी इनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे सभ्यों जुआ खेलना कलह का मूल है जुए से आपका प्रेम भाव नष्ट हो जाता है बड़े भय के बनाव बन जाते हैं दुर्योधन इस समय इसी विपत्ति की सृष्टि में संलग्न है इसके अपराध से प्रतीप शांतनु और बाल्हिक के वंशज घोर संकट में पड़ जाएंगे जैसे उन्मत्त अपने सिंगों से अपने आप को ही घायल कर देता है वैसे ही दुर्योधन उन्मादवश अपने राज्य से मंगल का बहिष्कार कर रहा है आप लोग स्वयं विचार कीजिए मोहवश अपने विचार का तिरस्कार मत कीजिए महाराज अभी आप दुर्योधन की जीत देखकर प्रसन्न हो रहे हैं परंतु इसी के कारण शीघ्र ही युद्ध का आरंभ होगा जिसमें बहुत से वीर मारे जाएंगे आप बातों में तो जुए से विरोध प्रकट करते हैं परंतु भीतर भीतर से उसे चाहते हैं यह विचारहीनता है पांडवों का विरोध बड़े अनर्थ का कारण होगा प्रतीप और शांतनु के वंशजों आप लोग इस सभा में दुर्योधन आदि की व्यंग्य व्यंग्ययोक्ति और कड़ी बातें सहन कर लें परंतु इस अज्ञानी के अनुयायी बनकर धमकती आग में न कूदें ये जुए के पागल जब पांडवों का भरपेट तिरस्कार कर लेंगे और वे अपना क्रोध न रोक सकेंगे तब घोर उपद्रव के समय आप लोगों में से कौन मध्यस्थ बनेगा महाराज आप तो जुए के पहले भी कोई दरिद्र नहीं थे धनी थे फिर आपने जुए से धन बटोरने का उपाय क्यों सोचा तो यदि आप पांडवों का धन जीत भी लें तो इससे आपका क्या भला हो सक जाएगा आप पांडवों का धन नहीं पांडुओं को ही अपनाइए फिर तो उनकी सारी सम्पत्ति अपने आप आपकी हो जाएगी इस पहाड़ी सुनी के दूत कौशल से मैं अपरिचित नहीं हूं, यह छल करना खूब जानता है बस अब बहुत हो चुका यह जिस राह आया है उसी राह शीघ्र इसे यहाँ से लौटा दीजिए पांडवों के साथ लड़ाई मत ठानिए दुर्योधन ने कहा बिदुर यह कौन सी बात है कि तुम सदा सत्रों की प्रशंसा और हम लोगों की निंदा करते हो अपने स्वामी की निंदा करना तो कृतज्ञता है तुम्हारी जीव तुम्हारे मन की बात बतला रही है तुम भीतर ही भीतर हमारे विरोधी हो तुम हमारे लिए गोद में बैठे सांप के समान हो और पालने वाले का गला घोटने पर उतारू हो इससे बढ़कर पाप और क्या होगा क्या तुम्हें इसका भय नहीं है तुम समझ लो कि मैं चाहे जो कर सकता हूँ मेरा अपमान मत करो और कड़वी बात भी मत बोला करो मैं तुमसे अपने हित के संबंध में कब पूछता हूँ बहुत सह चुका हद हो गई अब मुझे मत भेद देखो संसार का शासन करने वाला एक ही है दो नहीं है वही माता के गर्भ में भी शिशु पर शासन करता है मैं भी उसी के शासन के अनुसार काम कर रहा हूँ तुम बीच में उछल कूद मचाकर शत्रु मत बनो मेरे काम में हस्तक्षेप मत करो प्रज्वलित आग को उकसाकर भाग जाना चाहिए नहीं तो ढूँढ़े राख भी नहीं मिलती तुम्हारे जैसे शत्रु पक्ष के मनुष्य को अपने पास नहीं रखना चाहिए इसलिए तुम जहाँ चाहो चले जाओ यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है विदुर ने कहा दुर्योधन तुम अच्छे बुरे सभी कामों में मीठी बात सुनना चाहते हो अरे भाई तब तो तुम्हें स्त्रियों और मूर्खों की सलाह लेनी चाहिए देखो चिकनी चुपड़ी कहने वाले पापियों की कमी नहीं है परंतु वैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो अप्रिय किंतु हितकारी बात कहे सुने जो अपने स्वामी के प्रिय अप्री का ख्याल न करके धर्म पर अटल रहता है और अप्रिय होने पर भी हितकारी बात कहता है वही राजा का सच्चा सहायक है देखो क्रोध एक तीखी जलन है यह बिना रोग का रोग है कीर्तनाशक और घोर दुर्गंधयुक्त है इसे सतपुरुष ही समन कर सकते हैं दुर्जन नहीं तुम इसे पी जाओ और शांति प्राप्त करो मैं सर्वदा धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के धन और यश की बढ़ती चाहता हूँ तुम्हारे जो इच्छा हो करो मैं तुम्हें दूर से नमस्कार करता हूँ बिजु जी मौन हो गए शकुने ने कहा युधिष्ठिर अब तक तुम बहुत सा धन हार चुके हो यदि तुम्हारे पास कुछ और बच रहा हो तो दांव पर रखो युधिष्ठिर ने कहा शकुने मेरे पास असंख्य धन है उसे मैं जानता हूँ तुम पूछने वाले कौन अयुत प्रयुत पद्म अर्बुद्ध खर खर्व शंख निखर्व महापद्म कोटि मध्यम और परार्ध तथा इससे भी अधिक धन मेरे पास है मैं सब दांव पर लगाता हूँ शकुनि ने पासा फेंकते हुए कहा यह लो जीत लिया मैंने युधिष्ठिर ने कहा ब्राह्मणों और उनकी संपत्तियों को छोड़कर नगर देश भूमि प्रजा और उसका धन मैं दाँव पर लगाता हूँ शकुनि ने पूर्व छल से पासे फेंक कर कहा लो यह भी मेरा रहा अब युधिष्ठी ने कहा जिनके नेत्र लाल लाल और सिंह के से कंधे हैं जिनका वर्ण श्याम और भरी जवानी है उन्हीं नकुल को हाँ अपने प्यारे भाई नकुल को मैं पर लगाता हूँ सपनी ने कहा अच्छा तुम्हारे प्यारे भाई राजकुमार नकुल भी अधीन हो गए और पासे फेंक कर उसने फिर कहा हमारी जीत रही युधुष्ठी ने कहा मेरे भाई सहदेव धर्म के व्यवस्थापक हैं इन्हें सब लोग पंडित कहते हैं अवश्य मेरे भाई प्यारे भाई सहदेव दाव पर लगाने योग्य नहीं है फिर भी मैं इन्हें दाँव पर रखता हूँ शकुन ने पूर्व सहदेव को भी जीत लिया युधिष्ठि ने कहा मेरे भाई अर्जुन प्रतापी वीर और संगाम विजयी है ये दांव पर लगाने योग्य नहीं है फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूँ शकुन ने फिर छल से पासे फेंककर अपनी जीत घोषित कर दी युधिष्ठिर ने कहा भीमसेन हमारे सेनापति हैं। ये अनुपम बली है इनके कंधे सिंह के समान हैं भौवें चढ़ी रहती है गदा युद्ध में प्रवीण है और सदा सर्वशत्रुओं पर क्रोधित रहते हैं मेरे भाई भीम से अवश्य ही दांव पर रखने योग्य नहीं हैं फिर भी मैं इन्हें दांव पर रखता हूं। शकुनी ने इस बार भी अपनी जीत बतलाई युधिष्ठिर ने कहा कि मैं सब भाइयों से बड़ा और सबका प्यारा हूं। मैं अपने को दांव पर लगाता हूं। यदि मैं हार जाऊंगा, तो तुम्हारा काम करूंगा। शकुनी ने कहा यह हारा और पासे फेंक अपनी जीत घोषित कर दी शकुनी ने धर्मराज से कहा राजन तुमने अपने को जुए में हार बड़ा अनर्स किया क्योंकि दूसरा धन पास रहने रहते अपने को हार जाना बड़ा अन्याय है अभी तो तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए तुम्हारी प्रिया द्रौपदी बाकी है तुम उसे दांव पर लगाकर अब की बार जीत लो युधिष्ठिर ने कहा सकुने द्रौपदी सुशीलता अनुकूलता और प्रियवादिता आदि गुणों से परिपूर्ण है वह चरवाहों और सेवकों से भी पीछे सोती है सबसे पहले जागती है सभी कार्यों के होने न होने का ख्याल रखती है हाँ उसी सर्वांग सुंदरी लावण्यमयी द्रौपदी को मैदानों पर रख रख रहा हूँ यद्यपि ऐसा करते समय मुझे महान कष्ट हो रहा है युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर चारों ओर से धिक्कार की बौछारें आने लगी सारी सभा क्षुब्ध हो उठी सभ्य राजा कुल हो गए द्रोण कृपाचार्य आदि महात्माओं के शरीर पसीने से लटपथ हो गए विदोजी सिर पकड़ कर लंबी सांस लेते हुए मुंह लटका चिंताग्रस्त हो गए नृतराष्ट्र हर्षित हो रहे थे वे बार बार पूछते क्या क्या हमारी जीत हो गई दुशासन कर्ण आदि की खल मंडली हंसने लगी परंतु सभासदों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे दुष्टात्मा शकुनी ने विजयोन्मा से मत होकर यह लिया छल से पासे फेंके और अपनी विजय घोषित कर दी